शु एस धम्मो सुनता ठाकसोन गौतम बुद्धाज धम्म पद गिवट वर्षु कम्यून इंटरनेशनल पुना इंडिया डिसकोर्स नंबर सेवन पदम अदोमचपदोमच्चुनुपद अता नीयमत्ता यथाता एक विशेष झ्वादिपंडिता अपमादेप मोदी अरयानम गोचरे रता ते झाईनो सातती का न्यम दलहपर्क फुसिरा निप योगेमुतर उठ्ठान सती मत शुची कमस्सारिण संसम जीवन अपयो बिभटती उठ्ठने परमाद संदम च दीपं कईराधी यं मोधो नाकती <coughs> पदम यूंती बाधिनो जना अद मेधावी धनम से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 अधिकांश अधिकांशता सभी के लिए सही सिद्ध होते हैं चार दिन मिले थे जिंदगी के दो आकांक्षाओं में बीत गए दो उनकी पूर्ति की प्रतीक्षा में ना तो कभी कुछ पूरा होता है ना कहीं पहुंचते हैं जीवन ऐसे ही बीत जाता है व्यर्थता में असार में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 क्या ला जाए तुम जन्मदिन मनाते हो लेकिन हर जिन जन्मदिन जीवन को पास नहीं लाता मृत्यु को पास लाता और एक वर्ष कम हो गया जीवन का मौत और भी पास आ गई क्यों मैं तुम थोड़े आगे सर गए मरघट की तरफ बुद्ध का पूरा मनोविज्ञान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 जिस तक नहीं पहुंच पाते तब तक तुम जिए जरूर जीवन को बिना जाने जिए तुम सोए तुमने झपकी दी तुम नशे में रहे तुम होश में ना आए बुद्ध की सारी जीवन प्रक्रिया को एक शब्द में हम रख सकते हैं वो है अप्रमाद अवेयरनेस जाकर जीना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 हाथ खाली के खाली रह जाते और जिसे तुम खोजते थे वो भीतर मौजूद जरा रोशनी लाने की बात थी दिया जलाने की बात थी उस दिया का नाम है अप्रमात होश चलते उठते बैठते कुछ भी करो बुद्ध ने कहा एक काम करना मत भूलो होश पूर्वक करो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 लेकिन देखने वाला भी दिखाई पड़े वो देखने वाले को देख लेने की कला का नाम है अप्रमाथ कृष्णमूर्ति जिसे अवेयरनेस कहते हैं। वो बुद्ध का शब्द है अप्रमाद महावीर ने उसी को विवेक कहा है ने एक गुरजियब्द प्रयोग किया है वो बहुत ठीक ठीक शब्द है सेल्फ रिमेंबरिंग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 परमात्मा मिल जाता है क्योंकि खोया नहीं है केवल विस्मृत हुआ है जैसे खीसे में ही रखे थे हीरे जवाहरात और भूल गए जब भी खीसे में हाथ डालोगे पाओगे वही अब प्रमाद का अर्थ है खीसे में हाथ डालना चेतना में भीतर हाथ डालना भीतर जगाने की चेष्टा अपने आप को अब प्रमाद अमृत का पथ है और प्रमाद मृत्यु का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 मैं उसे दोहराता रहू तो फिर शरीर मुझसे अलग है नहन ते हन्न्य माने शरीर है तब मैं जानता हूं कि शरीर को काटो मारो तो भी तुम मुझे नहीं मार सकते नैनम छिदंती शस्त्राणी तुम छेदो शस्त्रों से तुम तो मुझे नहीं छेद सकते बस इतनी मुझे याद बनी रही उतना काफी था मैं शरीर नहीं हूं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 कोई मां बाप तक खर्चा भी नहीं पड़ रहा है सरकार खर्च उठा रही है लेकिन माँ बाप को देख के पीड़ा होती कि क्या सार है इसमें और पता नहीं उसको भीतर कितनी पीड़ा हो रही है इससे तो शरीर से छुटकारा हो जाए लेकिन अदालत आज्ञा नहीं दी क्योंकि अदालत कहती है ये तो हत्या करना होगा श्वास की लनी ये तो उसे मारना होगा वो अपने आप मरे तब ठीक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 घ आप ले लो महासंघ मुझे तो दो महात्मा ने कहा खुशी से हम तो त्यागी हैं महासंघ महात्मा छोड़ गए संख ले गए और उसी रात वो विदा भी हो गए सुबह रात भर सो न सका गृहस्त सुबह होते ही स्नान ध्यान करके पूजा की महासंघ फूका कहा कि लाख रुपए इसी वक्त चाहिए महासंघ ने कहा लाख अरे दो लाख लो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 जीवन की शैली बन जानी चाहिए वे ध्यान का सतत अभ्यास करने वाले और सदा दृढ़ पराक्रम करने वाले धीर पुरुष अनुत्तर योग छेद रूप निर्वाण को प्राप्त होते हैं वे उस जगह पहुंच जाते हैं जहां अमृत थे वे उस जगह पहुंच जाते हैं जहां अहंकार का दिया बुझ जाता है और जहां जीवन का दिया जलता है वे उस जगह पहुंच हैं जहां शरीर आवश्यक नहीं रह जाता आत्मा पर्याप्त होती है। वे उस जगह पहुंच जाते हैं जब जहां सब सीमाएं गिर जाती हैं और असीम उपलब्ध हो जाता जैसे बूंद सागर में खो जाए ऐसे वे सागर में खो जाते हैं। लेकिन यह खोना नहीं ये पाना है क्योंकि वे सागर हो जाते हैं। बूंद कुछ खोती नहीं सब कुछ पा लेती जो उत्थानशील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 इससे बड़ी मूलता और क्या हो सकती है कि जिस द्वार पर कभी कोई नहीं आया वही तुम प्रतीक्षा किए बैठे हो कब तक बैठे रहोगे कितने जन्मों से तुम बैठे रहे हो उसी कामवासना के द्वार पर कब तक बैठे रहोगे बहुत देर हो गई ऐसे ही बहुत देर हो गई अब जाग जाना चाहिए कितनी बार मर चुके हो फिर भी ख्याल न आया कि जिस वृक्ष में हर बार मृत्यु का फल लगता है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 कि कोई आएगा और आशीर्वाद दे देगा किसी के आशीर्वाद से हो जाएगा ये आशीर्वाद तुम्हें स्वयं को ही अपने को देना होगा इसलिए बुद्ध कहते हैं पराक्रमी यही एक पराक्रम है उत्थानरथ सतत ध्यान में लगा